रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडी मोटन नाइनटी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए मुंबई दूरदर्शन से डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव हैं जिनको हम सुनेंगे आज के इस शो में और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने एक प्रोग्राम किया था तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन उसके नंबर वन जज वो रहे और पार्टिसिपेंट थे उनके साथ जो इंटरेक्शन उनका हुआ बड़ा ही दिल को छू लेने वाला इंटरैक्शन था जिसको हमने सुना आप भी शायद लाइव सुना होगा तो आपको पता होगा तो आइए ऐसे विशेष महान कलाकार सिंगर एंड दूरदर्शन के विशेष प्रोडक्शन में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है रंगोली आपने शायद संडे संडे देखा होगा उसका प्रोडक्शन भी उन्होंने किया है तो ऐसी बहुत सारी खूबियाँ उनके अंदर हैं हम उन्हीं से सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव का बहुत बहुत स्वागत है हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मधुबन में आके यहाँ का जो टैगलाइन मुझे पसंद आया सुनते रहो मुस्कराते रहो आज जिंदगी में लोग मुस्कुराना भूल गए हैं और दूरदर्शन से मैं जुड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे अपनी संस्कृति को सर्व करने का इतना खूबसूरत मौका मिला मुझे वो ईश्वर की देन है और रंगोली प्रोग्राम आप सबका प्यार है जो आज भी इतना हिट है और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम जो संगीत का अखिल भारतीय और नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम है वो भी मैं सेवा करती हूँ अपनी संस्कृति की एक सेविका हूँ और लोक प्रसारक के नाते हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम अच्छी अच्छी चीजें आप तक परोसे और आप तक पहुँचाए सत्यम शिवम सुंदरम क्या बात है बहुत ही मीठा खण्ड है इनका और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से मीडिया एक बहुत ही अच्छा पॉपुलर मीडियम है जहाँ पर हमको नाम शांत सब कुछ मिलता है आप कैसे इस फील्ड में जुड़े दूरदर्शन से या फिर म्यूजिक के साथ जो आपका बहुत ही जन्म जन्म का शायद नाता है ऐसा लगता है सुनने के बाद तो वो सारी चीजें कैसे आप कर पा रहे कैसे जुड़ना हुआ उसके बारे में बताइए देखिये रमेश जी संगीत मुझे ईश्वरीय देन है और मेरी आवाज के चलते मुझे अच्छे अच्छे गुणी लोगों ने सिखाया और सीखा सीखने का क्रम अभी भी जारी है आ, सीखना मेरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है मैं आज भी सीखती हूँ आपसे भी सीखती हूँ सबसे सीखती हूँ और मेरी आइडियल हैं आशा जी लता जी और किशोरी ओ मुनकर जी जो नहीं रही तो हमारे देश में इतने रत्न हुए हैं संगीत के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में कि हम पढ़ पढ़ के उन्हें अभिभूत होते रहते हैं और मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया है अपने गायन से मॉरिशियस में गई थी हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन में और वहाँ पहली बार मर्तबा मुझे ब्रह्म कुमारी जी के यहाँ जाने का अवसर मिला गंगा मेले के दौरान शिव का वहा त्योहार था तो वहाँ पे मैं गई अभी भी मैं यूरोप गई थी तो वहां पर ब्रह्म जी के यहाँ गई और वहाँ प्रसाद ग्रहण किया तो मुझे भारत की याद ताजा हो गई तो ऐसे कहीं न कहीं मैं आपसे जुड़ती रही हूँ साक्षात मिले आपके परिवार में आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप ये जो सेवा कर रहे हैं ये भी अतुलनीय है क्योंकि आज बाजार में इतना ज्यादा कुछ परोसा जा रहा है कि हमारे युवा वर्ग जो कलाकार है जिनको हम कल का आकार कहते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें और पॉकेट गुरु मौजूद हैं, ये गूगल के चलते आजकल कुछ भी डाउनलोड करके फिर संगीत को एक चीज कहूंगी रमेश जी ये गुरु से सीखने की विद्या है सम्मुख विद्या है गुरु मुख विद्या इसे कहते हैं ये डिजिटलाइजेशन से या इंटरनेट से या डाउनलोड करके आप नहीं सीख सकते हैं यही कारण है कि आज ये जो कंपटीशन होते हैं इतने सारे टैलेंट हंड हम आज भी देश में एक पंडित भीमसेन जोशी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी पौध को पढ़ने से पहले ही खत्म किया जा रहा है या हमारी संस्कृति को खत्म करने की जो साजिश है मैं उसे चाहती हूं कि आप बचाएं अपने आप में विश्वास रखे आपको ईश्वर ने जो बनाया है ना वो अलग ही बनाया है तो उसको बढ़ाए क्यूकी मैं लता दीदी नहीं हो सकती मैं आशा जी नहीं हो सकती तो मैं क्यूँ ना खुद हूँ ये विश्वास होना बहुत जरूरी है तभी हमारे देश को किशोरी अमुनकर मिलेंगी लता जी मिलेंगी आशा जी मिलेंगी या कोई ना कोई तो मिलेंगी जैसे आज हमें मिलाए डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर और आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स भी सुनकर मंत्र मुग्ध हो रहे होंगे और इतने अच्छे सिंगर है तो एक आध हाँ गीत जरूर उनको सुनाइए जो आपका पसंदीदा हल्का सा एक मुकड़ा देखिए मैं तो बहुत ज्यादा फोक पे काम करती हूँ फोक गाती हूँ काफ़ी देश का फोक गाती हूँ और हिमेश रेशमिया की एक फिल्म में बने गाया था बनारस सोनू निगम के साथ होली का गाना था तो वो दो लाइन आपको सुनाती हूँ बड़ा दर्द होए बड़ा दर्द होए हमारी कलाई में भांग की पिसाई में ना भंगिया रगड़ पीसाजनिया ततिया बाल मे न अरे रंग डारो रंग डारो रंग डारो है गुला की बोलो सर रंग बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद दिलाए हैं आशा करता हूँ हमारे सभी को बहुत अच्छा फील कराया आपने अपने, अपने गीत के माध्यम से और जिस तरह से हम लोग डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव से बात कर रहे हैं उनकी जो वाणी है उनका जो गाने का स्टाइल है वो तो हम अभी जान रहे हैं पहचान रहे हैं और धीरे धीरे मैं चाहूंगा की दूरदर्शन में कैसे जुड़ना हुआ ये कहानी मैं सुनना चाहता हूँ आपसे जरूर मैंने यूपीएससी से एग्जाम दिया और दूरदर्शन में सेलेक्ट हुई मैं और इस तरह से ये इतनी बड़ी जो भारत की कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़ने का मौका मिला और मैंने एक से बढ़ एक कार्यक्रम मुझे बनाने का ईश्वर ने जो सौभाग्य दिया बनाया और लोगों से अप्रिसशन मिला आज सबके बीच में मैं जानी जाती हूँ मेरा एक नाम है मुझे बहुत अच्छा लगता अच्छा ये दूरदर्शन में जैसे कि प्रोग्राम्स जैसे रंगोली आपने बनाया है बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स आपने बनाया है। तो रंगोलीरिटी है, है देखिये मैंने उसमें जो हमारे फिल्म के गाने हैं मैं उनसे जुड़े दिलचस्पे बताती हूँ तो क्यूँकी आज ऑडियंस आपके कार्यक्रम को क्यूँ देखे अगर आप इसका जवाब रख के कार्यक्रम बनाते हैं तो सबको आप रिझा सकते हैं क्योंकि तो बाजार में इतना शोर है उस तो शोर में आपको खड़े होना है टिकना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अच्छा तो हमारी फिल्मों में जो पहले गाने बनते थे उसमें बहुत मेहनत होती थी सिंगर भी इतने मेहनत से गाते थे एक्टर्स को मद्देनजर रख के गाते थे तो ये तमाम बातें जो नहीं जानते हैं लोर वो में इससे ढूंढ के लाती हूँ और बताती हूँ अपने दर्शकों को तो इससे वो जुड़ते है उन्हें बहुत अच्छा लगता है और जो उनके सुझाव आते है वो भी मैं उसमें इंप्लीमेंट करती हूँ तो उन्हें लगता है वाह मैंने कहा और हो गया तो ये है <laughs> तो इसका मतलब आप रंगोली में पुरानी जो फिल्में है उसमें जो गीत बने उसमें जो मेहनत लोगों ने किया है आर्टिस्ट ने किया है सिंगर ने किया है गीतकार ने किया है कंपोजर्स इन लोगों ने मेहनत किया है उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और साथ में उन्होंने किस तरह से काम किया कैसे गढ़े कैसे रचे गए और एक से एक लोग हुए हमारे इंडस्ट्री में देखिये ना कई अनेंड सिंगर हुए हैं उन्होंने भी मेहनत की किशोर जी ने जैसे देखे किशोर कुमार साहब हीरोइंस हमारी उस समय कितना मेहनत करती थी डांस भी सीखना साहित्य को भी जानना हीरो साहब जैसे लोग देखिए कहा से कहा जिंदगी पहुंच गई उनकी किताब पढ़ते पढ़ते आज इतना बड़ा लेखक हमारे देश को मिला तो ये तमाम बातें लोगों को मोटिवेट भी करती हूँ कि आप देखिए जिंदगी इतनी आ, मुश्किल से मिलती है तो उसे भरपूर जिए ये ना सोचे कि ये नहीं हुआ तो निराश हो क्यूकी कोई ना कोई रास्ता आपके लिए ऊपर वाले ने बनाया हुआ है उसको तलाशें उसको चले और अपने में विश्वास रखे एक दिन आप जरूर कामयाब है तो शैल जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको सुनकर मुझे वो नौशाद से आपका एक लाइन याद आ गया कि एक कारवा ऐसा चलाया जाए के इंसान को फिर से इंसान बनाया जाए बहुत ही अच्छा लाइन जो है आपको सुनने के बाद मुझे वो टच हुआ है मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा जिस तरह से आज जो चीज़ें टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आ रही हैं और वो जिस तरह से आपने गूगल की बात कही वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे क्रिएटिविटी पर बहुत बड़ा गात कर रही हैं और वो चीज़ें कैसे हम लोग अभी ये मुश्किल बहुत लग रहा है लेकिन फिर भी इस पर काम करना और जैसे कहते हैं कि आज़ादी के समय भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने बलिदान दिए और फिर तब जाके हमको आजादी मिली तो वैसे ही लगता है कि मुझे एक और कार्रवाई क्रांति की जरूरत है साहब ने गूगल तो गुलजार नहीं होते अच्छा तो आपको आपके देश में इतने अच्छे अच्छे लेखक हैं कबीर हैं जायसी हैं महादेवी है पंथ है रविन्द्र टैगोर है गुरुदेव उनको पढ़ी तो आपको आपको शाखाए दिखाई देंगी गूगल में जाके आपकी सोच और रुक जाती है क्योंकि आपको मिल गया अगर मुझे रमेश जी को जानना मैं गूगल में जाऊंगी तो पता चलेगा बट वो एक्सटर्नल पता चलेगा अगर हमें इंटरनल जाना है तो वी हैव टू गो बाय रूट्स और रूट्स से जुड़िए कुछ न कुछ जरूर होगा क्योंकि कृष्ण ने भी कहा है आगे भी जाने ना तू पीछे भी जाने ना तू जो है बस तो भी आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू जो भी है बस यही एक पल है she <laughs> did फल है जो भी है बस यही कुफल है जो भी है बस यही, है, है, बस यही है। भक्ति का कृष्णा है सागर राधा प्रेम की गाद गागर में सागर को सम राधा बनी सुधा कई श्री राधे गोविंद हरे श्री राधे गोविंद हरे श्री राधे गोविंद हरे श्री राधे गोविंद हरे मैं अशोक खुस्ता बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलें यही शुभकामना है धन्यवाद रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद दिलाया है मुझे लगता है वक्त फिल्म का ये गीत आपने सुनाया है बहुत ही खूबसूरत आशा भोसले जी ने गाया था शायद और बहुत ही खूबसूरत अंदाज ये गीत आज भी हम सभी को मोटिवेट करता है कहीं ना कहीं जीवन का जो आंतरिक खुशी है या अंतर में जो हमारी शक्ति है हमारी पोटेंशी है जिसको हम लोग आज नहीं देख रहे हैं इन सारी चीज़ों की वजह से बाहर के औरंग की वजह से टेक्नोलॉजी की वजह से वो फिर से हमें वापस उस मोड़ पे लाकर छोड़ देती है गीत सुनने के बाद कहीं ना कहीं अंतर मन स्पर्श करता है कि फिर से अंदर देख ये मनवा अंदर देख तेरे अंदर भी हीरे हैं उसको जरा चक्के देख उसको जरा ढूंढ तो ले इस तरह की बातें शायद हम सभी को है लेकिन थोड़ी देर के लिए आपसे आप बात कर रहा हूँ लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मैम कि हम लोग कुछ पल के बाद वापस बदल जाता है आ, पता है ए, नहीं वो चीजें जो है वही रोकना है वही रोकना है नहीं तो तभी तो ने लिखा ना मोरा ही ना कचरे में हीरा है तो उस हीरे को खोने नहीं देना इस कचरे में उसको मत जाने दीजिए प्लीज जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है उसे बचाइए और अपने में विश्वास रखिए आप एक दिन चमकेंगे वो हीरा नायाब हीरा जो प्रकृति ने गढ़ा है ईश्वर ने आपको भेजा है किसी कार्य के निमित्त भेजा है प्लीज प्लीज करें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी दोस्तों को ये बात अपने जहन में रखे और थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा जैसे आज के जमाने में कहते हैं कि कुछ करना हो तो वर्कआउट करना पड़ता है और थोड़ा सा मेहनत तो हमको करना पड़ेगा क्योंकि हमने थोड़ा सा वो चीजें जो है जैसे पहले हम घर में महाभारत रामायण की पुस्तकें रखी होती थी और थोड़ी समय के लिए पूरा परिवार बैठ कर तो उसका पाठन करता था उसको सुना एकल परिवार में रह रहे हैं कंपार्टमेंट टाइप लाइफ हो गई है तो आपको ना कोई बताने वाला है न दर्शाने वाला है तो आपको लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वही ठीक है हम जो देख रहे हैं वही ठीक है इवन आपके बाजार अब आप घर में आ गए हैं तो नेगोशिएशन तार्किक जो शक्ति भगवान ने दी है वो सब खत्म हो रही है कम्प्यूटर ने खत्म कर दिया है, तो है प्लीज ना करें ऐसा <laughs> तो इस इन सारी चीजों को देख आपके मन में कौन से भाव उभरते हैं इसके लिए दो लाइने जरूर सुना आ, वो मैंने आपको सुनाया ना कि आगे भी जाने ना तो पीछे भी जाने लगे बहुत अच्छी बात है जिसके हमारे फिल्म का गीत है रवि साहब की कंपोजिशन है बहुत ही अच्छा लगता है और दूसरा है कि तुरपर्ण कहलाएरी तुर पर्ण कहिला देखे दिखो तोरा मन दर पर कह तोरा मन दरपन कहलाए करते हैं मन से कहीं न कहीं वो अपने अंतर आत्मा की तरफ ध्यान दे रहे होंगे और कहीं ना कहीं वो अपनी शक्तियों को पहचानने की कोशिश कर रहे होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे आप देश विदेश में घूमते रहते हैं आप बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं और खास करके भारत की कल्चर को भारत की जो आत्मा है संगीत है उसको आप जाके बाहर में प्रेजेंट करते हैं इंडिया में भी बहुत जगह घूमते हैं बाहर में भी घूमते हैं क्या चीजें हैं बाहर जाने के बाद आप आकर्षित होते हो और क्या चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि भारत वाली चीज यहाँ हो देखिए भारत से जब हम बाहर जाते हैं तो लोक संगीत को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ लोक जो संगीत जो आत्मा है भारत की और जो भारत के हमारे पहले भाई बहन वहां जाके बसे हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि अरे इतने दिनों के बाद मुझे ये चीज सुनने को मिल रही है तो ये आत्मीयता जो मिलती है जो वहाँ वो मिस करते हैं तो वो ही हम देखते हैं कि वही वहाँ जाके इतनी सफाई रखते हैं सब रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं अपने देश में लगता है अरे हमारा अपना ही है ना क्या करना तो ये यहाँ भी आपको सोचना चाहिए कि हमारा अपना तो इसे कैसे खूबसूरत बनाए आसपास कितनी खूबसूरती रखें, ताकि आने वाली जनरेशन आपसे कहे आप पर गर्व करे कि भाई आप नहीं छोड़ के गए हमारे लिए तो ये वहाँ से सीखना चाहिए उनकी अच्छाइयों को और यहाँ जो हम ऐसे करते हैं इसे नहीं करना चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैं चाह रहा था की इस बात को कहीं न कहीं से Uh, हमारे जहन में भी आ जाए क्योंकि हम लोग वही चीज़ें नेचुरली हम अपने घर को चीज़ों को अस्त व्यस्त ही रखते हैं और बाहर जाते हैं तो उन चीज़ों को देखकर कर कुछ भी होते हैं लेकिन जो खुशी आपको वहाँ जो सिस्टमेटिक ढंग से रखी गई चीज़ों से मिली है तो घर में भी वो खुशी मिल सकती है अगर आप ठीक ढंग से उन चीज़ों को रखें थोड़ा सा हल्का सा मेहनत करें और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री सफाई अभियान के बारे में बताते हैं और ये चीज़ भारत में बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि भारत है ही पुण्य देवनगरी जिसको कहा जाता है जहाँ पर शांति और प्रेम से लोग रहते हैं तो उस जगह पे आज इन चीजों को अगर एक मुहिम की तरह चलाया जा रहा है और वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम हमारे जो कल्चर है पुरानी उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं या पूरी तरह से खत्म है।, है न भूल ही गए हैं हम लोग जा रहे हैं ना जबकि वेस्टर्न के लोग आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि शांति तो यही है <laughs> उनके गीत को सुनकर संगीत को सुनकर आपके पैर थिरकते हैं हमारे गीत को सुनकर संगीत को सुनकर आपका आपकी आत्मा थिरकती है आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो ये है हमारा संगीत वो है उनका अब हर यूथ जो है वो बिल्कुल ललायत है वेस्टर्न होने पे आएंगे वो वापस ये तो प्रकृति करनी नियम है की आपको वापस नहीं आ और कहाँ जाएंगे <laughs> चलिए डॉक्टर शैलश श्रीवास्तव बहुत ही अच्छा लगा आपने जो मोटिवेशन हमें दिया है इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस तरह से आप भारत को रिप्रेजेंट करते हो ऑल ओवर वर्ल्ड में जाकर तो मैं चाहूँगा कि इस कारोबार को बनाए रखें आपका अनुभव हम सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे रेडियो मधुबन के साथ आप जुड़े रहे ऐसी हमारी दिल्ली तमन्ना है एंड जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे सभी लिस्नर्स को जो भारत और विदेश में इंटरनेट के माध्यम से भी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज बिल्कुल यही मैसेज होंगे की अपने देश अपनी मिट्टी अपनी संस्कृति को प्यार करिए अपने खुद को प्यार करिए क्यूँकी हमारी जैसी कही विश्व में नहीं है कितना बढ़िया देश है हमारा की जहाँ कहते हैं की वैष्णव जन तो तैन वैष्णव जो हम पीड़ पड़ाई जानते हैं इस भाव को जिंदा रखेंगे क्योंकि तो भावनाओं से बना है भारत और इस भावनाओं को मरने मर दें जिंदा रखें। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया मैम बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सो मच एक बार फिर से मैं कहूंगा कि जिस तरह से डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत की आत्मा को जिंदा रखिए उसे मरने मत दीजिए तो वो ज़िंदा रखने के लिए भारत की संस्कृति के साथ जीना होगा एक नए तरीके से फिर से उस परंपरा को अपने अंदर लाना होगा और तब हम भारत का वो जो सिरमौर भारत कहलाता है शायद उस शिरमोर को फिर से देख पाएंगे और हम ही नहीं पूरी दुनिया हमारे भारत की तरफ देखेगी और सलाम करेंगी तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप मस्त रहें खुश रहें और जिस तरह से शैलेश जी ने जिस बात के लिए आपको एक मैसेज के तौर पे एक अटेंशन आपको दिया है उस तरफ आप अपने अंदर जाके अपनी आत्मा को पहचानिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत नमस्कार आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कृत रहो